पातजल योग सूत्र प्रथम अध्याय समाधिपाद अथ योगानुशासनम पहला अब योग की व्याख्या करते हैं योगस् चित्त वृत्ति निरोध दूसरा चित्त को वृत्तियों अर्थात विभिन्न आकार में परिणित होने से रोकना ही योग है यहाँ बहुत सी बातें समझाने की आवश्यकता है पहले हम समझ लेना होगा कि यह चित्त और ये वृत्तियाँ क्या है मेरी ये आँखें हैं आँखें वास्तव में नहीं देखती यदि मस्तिष्क में स्थित दर्शनेन्द्रिय या दर्शन शक्ति को नष्ट कर दी जाए तो भले ही तुम्हारी आँखें रहें आँखों की पुतलियाँ भी सबूत रहें और आँख के ऊपर जिस छवि के पड़ने से दर्शन होता है वह भी रहे पर फिर भी आँखें देख नहीं सकती अतः आँख दर्शन का गौड़ यंत्र मात्र हुई वह वास्तव में दर्शनेंद्रिय नहीं है दर्शनेन्द्रिय तो मस्तिष्क के अंतर्गत स्नायु केंद्र में अवस्थित है अतएव हमने देखा कि दर्शन क्रिया के लिए केवल दो आँखें ही पर्याप्त नहीं है कभी कभी मनुष्य आँखें खुली रखकर सो जाता है वस्तु का चित्र आँखों पर बना हुआ है दर्शनेंद्रिय भी है पर और एक तीसरी वस्तु की आवश्यकता है और वह है मन मन को इंद्रिय के साथ संयुक्त रखना चाहिए अतः दर्शन क्रिया के लिए चक्षुरूप बहिरयंत्र मस्तिष्क में स्थित स्नायु केंद्र और मन ये तीन चीज़ें चाहिए कभी कभी ऐसा होता है कि रास्ते से गाड़ियां दौड़ती हुई निकल जाती हैं पर तुम उन्हें सुन नहीं पाते क्यों इसलिए कि तुम्हारा मन श्रवणेन्द्रिय के साथ संयुक्त नहीं रहता अतः प्रत्येक अनुभव क्रिया के लिए पहले तो बाहर का यंत्र उसके बाद इंद्रिय और तृतीयतः इन दोनों के साथ मन का योग चाहिए मन विषय के अभिघात से उत्पन्न हुई संवेदना को और भी अंदर ले जाकर निश्चयात्मिका बुद्धि के सामने पेश करता है तब बुद्धि से प्रतिक्रिया होती है इस प्रतिक्रिया के साथ अहमभाव जाग उठता है फिर क्रिया और प्रतिक्रिया का यह मिश्रण पुरुष अर्थात प्रकृत आत्मा के सामने लाया जाता है तब ये पुरुष इस मिश्रण को एक ससीम वस्तु के रूप में अनुभव करते हैं पांचों इंद्रिय मन निश्चयात्म का बुद्धि और अहंकार को मिलाकर अंतकरण कहते हैं ये सब मन के उपादान स्वरूप चित्त के भीतर होने वाली भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं हैं चित्त में उठने वाली विचार तरंगों को वृत्ति भवर कहते हैं अब प्रश्न यह है कि यह विचार है क्या चीज गुरुत्वाकर्षण या विकर्षण शक्ति के समान विचार भी एक शक्ति है प्रकृति के अनंत शक्ति भंडार से चित्त नामक करण कुछ शक्ति को ग्रहण कर लेता है अपने में आत्मसात कर लेता है और उसे विचार के रूप में बाहर भेजता है यह शक्ति हमें खाद्यान्न के जरिए जरिए प्राप्त होती है और इस खाद्यान्न से शरीर गति आदि की शक्ति प्राप्त करता है दूसरी अर्थात सूक्ष्मतर शक्तियों को यह विचार के रूप में बाहर भेजता है अतएव मन चेतन नहीं है फिर भी वह चेतन सा प्रतीत होता है क्यों इसलिए कि चेतन आत्मा उसके पीछे है तुम ही एकमात्र चेतन पुरुष हो मन तो केवल एक करण अर्थात यंत्र मात्र है जिसके माध्यम से तुम बाह्य जगत की उपलब्धि करते हो